सभ्यता ये है वैदिक सभ्यता वैदिक मतलब सामान्य गांव में जो होता है तो पद्धति ये होती है कि जो वक्ता है जो कथा करने वाले हैं जो भी वो आते हैं उनके लिए द्यवस्था है। द्यवस्था जो भी सब व्यवस्था है व्यवस्थापन जो भी इधर आसन होना चाहिए तो वो जो सब श्रोतागण है वो मिलकर के अपने आप अरेंज करते हैं सुन मे है? तो ऐसा अच्छा हो गया दे। आप लोग ही मिलकर के समय पे व्यवस्था करके रखें जो भी एक डालनी है मृदंग करताल रखना है समझा ये आवश्यक है ये एक सदाचार है तभी श्रोता है वो जो कथा है उसका लाभ उठा पाएंगे अन्यथा वो कथा कवन में जाती नहीं है वो एक सदाचार है वो सम्मान है ग्रंथ का सम्मान है कि हम लोग सुनना चाहते हैं ये ये वाला भावना बताता है जबकि यदि कथाकार है जो वक्ता है वो खुद सब व्यवस्था करता है तो बाकी बस आकर के बैठ जाते हैं सुनने के लिए तो उसमें क्या भावना व्यक्त तो होती है कि हमको तो नहीं सुनना है या हमको ठीक है सुना दिया तो सुन लिया लेकिन जो वक्ता है उसको सुनाना है उसको इच्छा कि ये लोग सुने बस <laughs> पूरी उल्टी भावना हो जाती तो वो भावना में कभी भी ज्ञान परिवेशन नहीं होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है सुनने वाला सुन लेता है लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं होता आप अभी भी देखिए जो भी कथा होती है सामान्य रूप से तो उसमें व्यवस्थापक है, होते हैं वो श्रोतागण होते हैं इवन बड़ी बड़ी कथाएं होती है मोरारी बापू या जिसकी भी बड़ी बड़ी कथाएं भी होती है कहीं भी तो जो सुनने वाले हैं वो व्यवस्था करते हैं और बोलने वाले है, वो आ करके हैं वो आकर के ज्ञान प्रदर्शन करते इसका अर्थ ये नहीं कि बोलने वाला आलसी है उसको व्यवस्था नहीं करनी है लेकिन यह सदाचार है सुन जाए तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग उत्सुक होने चाहिए गीता सुनने के लिए क्या है उसमें जानने के लिए तभी जाकर के जो गीता का वास्तविक संदेश है उसका जो लाभ है वो लोग जीवन में उठा पाएंगे था उसका असर नहीं होता है तो इसलिए आप लोग आप जो चारों हैं मिलकर के अपने आप अंदर चर्चा करके ये ये चीजें आवश्यक है मैं ये करूंगा आप वो करिए आप वो करिए ऐसा करके उस वो जो सेवा है उसका लाभ ले लीजिए और सब व्यवस्था हो जाए वो अच्छा है समझ आए मनमोहन यानी तो क्या क्या चाहिए यहाँ पे आप लोगों के बेचने के लिए कुछ चटाई कोई व्यवस्था कर सकते हैं और जब तक ये कुटी है तब तक तो मैं इस आसन पे हूँ तो यहाँ पे केवल ऊपर कुछ आ, आसन फिर आ, और क्या चाहिए होगा निद करता है। है? बस हो गया और तो कुछ है नहीं, नहीं भगवत गीता वो तो मैं लेके आऊंगा तो मेरा वक्ता की जिम्मेदारी और एक चीज चाहिए बहुत महत्वपूर्ण चलो आप लोगों की नोटबुक भी ठीक है और एक चीज है महत्वपूर्ण श्रवण तो जब बोलेंगे तब सुनेंगे तो श्रवण हो गया लेकिन एक चीज आप यदि रख के आएंगे तो अच्छा नहीं है तो मन मन।, <laughs> मन भी चाहिए ना हम्म तो मन ये जो आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा प्राप्त होता है उसमें मन इधर होना चाहिए उसके लिए क्या करना है मन इधर हो उसके लिए क्या करना है क्या सोच सकते हैं आप बोलो मन होगा तो सुन पाएंगे मन नहीं है तो सुन नहीं पाएंगे फिर कैसे मन इधर रखने के लिए क्या करना है जो चर्चा चल रही है जिस विषय की उस विषय में मन होने के लिए क्या करना है हुँ? चलो मन यहां पे क्यों नहीं होता है इसका कुछ कारण मन यहां पर मन नहीं है क्या कारण है क्या मन अच्छा नहीं लगता, है। अच्छा नहीं लगता है इसलिए और मन कहीं और है सही तभी तो यहां नहीं होगा सही कहीं तो यहां नहीं है तो कहीं और है तो वो कहीं और क्या है वो चीजों को कथा के कुछ समय पहले नहीं करना है <laughs> समझ कहीं और चला जाता है तो क्यों चला जाता है जितना पास में होगा कथा के उतना उस तरफ रहेगा वो मन समझ मान लो किसी से झगड़ा हो गया तो एक दूसरे को मारा अपने तो मन कहा होगा झगड़े में ही होगा इधर नहीं आएगा समझे फिर मान लो कि घर पे आज फीस्ट बनने वाली है और सुबह सब जान लिया क्या क्या बनेगा और अभी कथा के बाद खाने जाना है तो मन कहा होगा होगा न उधर अभी तो जाऊंगा फिर कथा पंद्रह दस मिनट ज्यादा भी चले गया <laughs> कब जाऊंगा कब जाऊंगा तो मन इधर नहीं लगता है मन इधर नहीं लगता है तो क्या होता है जो भी श्रवण होता है वो अंदर जाता नहीं है क्योंकि जो कथा श्रवण है उसको जीवन में उतारने के पीछे जो चाबी है चाबी जो है वो है जिज्ञासा आपका उत्साह होना चाहिए ओ, क्या है जानने के लिए और उस जिज्ञासा से फिर प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं जब भी कथा होती है तो इतने प्रश्न हैं तो उसका उत्तर प्राप्त हुआ ऐसा करके जो ज्ञान है वो ट्रांसफर होता है वक्ता से श्रोता के पास ग्रंथ से श्रोता के पास लेकिन वो जिज्ञासा ही नहीं है वो मन ही नहीं है यदि उधर तो केवल एक कान से कथा आती है दूसरे कान से निकल जाती है ऐसा होता है तो इसलिए पूरे प्रयास करने हैं दिन में हम इस प्रकार से रहें कि जिससे कथा के समय हमारा मन उसमें लगे और यह प्रयास से आपको जब में भी लाभ होगा मन रहेगा जितना कम डिस्टर्बेंस है जीवन में मतलब मन व्यथित नहीं है उतना मन आसानी से आध्यात्मिक कार्य में लगता है समझ रहे हैं इसलिए सत्वगुण में रहने का प्रयास करने का फिर, फिर मन लगेगा मान लगे खासकर जब सुबह मंगल आरती रोज उठते हैं जो सुबह का समय है वो जल्द ही हमको सत्वगुण में लेके आता है सत्वगुण का समय है मंगल आरती से लेके गुरु पूजा तक का समय है आठ बजे तक तो उसमें जब हम सभी क्रियाएं करते हैं जब करना है जो भी इवन केवल उठने मात्र से सुबह जल्दी उठने मात्र से सत्व गुण बढ़ता है और फिर उसमें आध्यात्मिक क्रियाएं करते तो और सत्व गुण बढ़ता है उसी प्रकार से जो शाम का समय है संधि आरती इत्यादि आध्यात्मिक कार्यों में लगाने से वो भी सत्वगुण होता है उसमें भी सत्व गुण बढ़ता है तो वो सत्व गुण जब हमारे चरित्र में बढ़ता है तो विचलन कम रहता है मन का जैसे पानी है तो पानी स्थिर भी होता है और हिलने डुलने वाला भी होता है सही अभी आपको अपना मुख देखना है पानी में तो स्थिर पानी है तो मुख सही से दिखेगा लेकिन यदि पानी में कोई पत्थर डाल दे तो कैसा दिखेगा मुख विचित्र दिखेगा ऐसा ही ज्ञान है ग्रंथों का ज्ञान यदि सत्व गुण में है तो सटीक रूप से दिखता है पानी स्थिर है हमारे मन का और यदि उसमें थोड़ा विचलन हो गया है पत्थर डाल दिया किसमें रजोगुण हो गया तो हिलने के कारण उसकी तरफ देखने पर भी सही से प्राप्त नहीं होता है।, है तो इसलिए शत्रुगुण बहुत आवश्यक है और उसको बढ़ाने की मुख्य चाबी है मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम सुबह के और शाम के तो दोनों शत्रुगुण के समय जिसमें शत्रुगुण बढ़ सकता है कि तो ये रेगुलरली करते रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे हृदय में शत्रुगुण बढ़ता है शत्रुगुण तो बढ़ने पे शास्त्रों पे श्रद्धा बढ़ती है उसको जीवन में उतारने की शक्ति प्राप्त होती है ये सब प्राप्त होता है अन्यथा वो आप शास्त्र सुनेंगे भी तो आपको कथाएं याद रह जाएंगी लेकिन वो मन के स्तर पे ही रहती है बस कथा कुछ बोल रही है काम कुछ और हो रहा है सही अंदर नहीं जाती याद रखना तो कोई भी रख सकता है इस राजा की कथा उस राजा की कथा इस शुद्ध भक्त की कथा उस शुद्ध भक्त की कथा लेकिन वो अंदर नहीं जाती है क्योंकि सत्वगुण नहीं है इसलिए उसको हम पालन नहीं कर पाते तो इसलिए आवश्यक है सत्गुन में है तो पूरे दिन में उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए सदाचार है इसलिए सदाचार भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे क्या क्या है पूरे दिन में क्या करना है पूरे से कुछ नियम रहते हैं गाय की सेवा से आता है। गाय तो सत्वगुन ठीक है अभी आज से हम भगवत गीता प्रारंभ प्रथम श्लोक से श्लोक अनुवाद तात्पर्य इस तरह से आगे बढ़ेंगे और मुझे ये जानना है आप लोग घर पे प्रभुपद की पुस्तक पढ़ते हैं क्या पढ़ रहे हो अभी आप भगवत गीता ही पढ़ रहे हो कौन सा अध्याय पहुंचे चौथा चौथा अध्याय आप क्या पढ़ते हो घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते आपको समय मिलता है पढ़ने का तो समय बचा करके पिताजी से बात करो चर्चा करो और समय बचा करके आधा घंटा कम से कम निकाल के भगवदगीता पढ़ना शुरू करना और पद्धति ऐसी रहेगी हम रोज श्लोक अनुवाद तात्पर्य इस तरह से करके आगे बढ़ेंगे लगभग तीन तीन चार चार श्लोक लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कोई बात नहीं चार पांच श्लोक आपको पहले से ऊपर के आना है समझना है मान लो कि आज श्लोक नंबर सात से लेके चौदह तक तो होने वाला है हुँ? तो उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है इधर पे समझे समझ में आ रहे फिर जब आप पढ़े तो साथ में अपनी नोटबुक भी रखिए जो आपको समझ में आ रहा है जो पॉइंट्स आपको लग रहा है ये पॉइंट अच्छा है इसको जीवन में उतरना चाहिए इत्यादि इत्यादि जो भी है तो वो पॉइंट्स बनाइए अपने आप ठीक है फिर यहां पे आकर के शुरुआत में हम सब पॉइंट्स चर्चा करेंगे कौन चलो आपने क्या सीखा गलत आपने क्या सीखा भगवद गीता पढ़ने से चार जने चारों की छोड़ी शुरुआत में पंद्रह बीस मिनट अलग अलग पॉइंट चर्चा हो जाए हो सकता है कोई पॉइंट एकदम ऐसा हो जिसके ऊपर काफी चर्चा हो जाए या उसके ऊपर मैं थोड़ा बोल भी दू प्रवचन की तरह तो उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे इसमें फिर उसके बाद मैं जो पूरी समझ है उसकी मान लो सात श्लोक है तो सात श्लोक की तो सीक्वन से किस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है प्रभुपात क्या क्या कह रहे हैं और उसका जीवन में कैसे उदान उसके ऊपर फिर मैं प्रवचन करूंगा फिर आपके कोई प्रश्न है तो और प्रश्न कर सकते चर्चा कर सकते समझ में आ रहा है तो आप लोग करोगे ऐसे घर पे जाके पढ़ना हुँ? जो अध्याय चल रहा है उसी के तो मतलब कल जो होने वाला है तो पहले से पढ़ के आना है उसके पॉइंट्स बना के रखने हैं समझ में तो आप लोग भी पुस्तक पढ़ना भी सीखोगे और पढ़ करके क्या सीखे और फिर उसमें से और क्या क्या सीखने के लिए है वो सोच सकोगे तो इससे ध्यान भी रहेगा थोड़ा पढ़ने का कि कल बोलना है कुछ क्या सीखा समझे निके चलो तो आज पहले गुरु परंपरा ले लेते हैं गुरु परंपरा है इसका पूरा सॉन्ग ही है नहीं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव भजन में कृष्णा होते चतुर्मुखा हो कृष्ण सेवन मुखा ये भजन आता है दोनों का ठीक है ये भजन याद कर सकते हैं बार हम्म हमारी गुरु परंपरा का भजन है हमको याद होना चाहिए और दूसरी बात आप लोग अभी कृषि में है ना बहुत लाभदायी है और आवश्यक है कि आप लोगों को जितने हो सके इतने भजन आते हो नहीं? भजन एवं स्तुति समझ रहे हैं समझ रहे हैं आप लोगों को पूरी भगवदगीता कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन भजन और स्तुति सब आना चाहिए क्यों आनी चाहिए करते करते हम हाँ तो पूरा दिन में पांच पांच छह छह घंटे की कार्य रहते हैं आगे जाके आठ घंटा भी होगा सही तो उस समय में हाथ से काम करो मुंह से नाम करो तो हरे कृष्ण महामंत्र अलग अलग ट्यून में गा सकते हैं और स्तुतियां गा सकते हैं भजन गा सकते हैं तो ये इसकी प्रैक्टिस करनी है ये पद्धति की इससे महाराज भी बहुत प्रसन्न होंगे पहले से ही होता था जैसे वो धान है तो उसको निकालने के लिए सामान्य रूप से पहले स्त्रियां होती थी जो आती थी और धान निकालती थी धान के पौधे होते ना उससे धान निकालना पीट करके तो उसके भजन होते थे उनके पूरे भारत में अलग अलग जगह पे वो लोग भजन गाते थे दो दिन पूरा आठ आठ घंटा निकालेंगे पंद्रह बीस स्त्रियां इकट्ठा होकर वो लोग भजन गाती है वो करते हुए जैसे तो हर एक वस्तु करते करते कुछ ना कुछ भजन चलता है इससे क्या लाभ होगा एक तो मन है वो गलत बातों पे नहीं जाएगा भजन में रहेगा दूसरा कि भजन जो आचार्यों ने रचना किए हैं वो केवल गाने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए प्रसन्न नहीं होते कि हम गा रहे हैं इसलिए प्रसन्न होते कि मेरे शुद्ध भक्त ने इसको बनाया है और ये गा रहा है तो उसका उसके साथ कुछ ना कुछ कांटेक्ट है इसलिए हम पे प्रसन्न होते तो इस तरह से हम हमारी तो कोई औकात नहीं है लायकात नहीं है योग्यता नहीं है कोई भी फिर भी भगवान दृष्टि डाल देते हैं कि भाई ये भजन गा रहा है मेरे शुद्ध भक्त वाला तो उससे हमको धीरे धीरे लाभ होता रहता है भगवान की कृपा प्राप्त होती रहती है उसकी जगह यदि हम फिल्मी गाने गाते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कोई मतलब नहीं है जिसका तो उसके कारण भगवान की नजर हम पे नहीं जाती है हमें तो सामान्य रूप से भी हमारा मन तो कभी भगवान की तरफ जाता नहीं है कृषि करते हुए या कुछ भी करते हुए सामान्य रूप से लेकिन भजन गाते तो भगवान का मन तो हमारी तरफ आकर्षित होता है तो जिससे भगवान हमको कृपा देंगे धीरे धीरे धीरे धीरे फिर भगवान हमको शक्ति देंगे जिससे हम उनका स्मरण भी कर पाएंगे तो इसलिए भजन आप लोगों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो भजन याद होने चाहिए खासकर भक्ति विनोद ठाकुर के नरोत्तम दास ठाकुर के ये दो जो आचार्य हैं उनके भजन तो सभी भजन याद होने चाहिए और कोई कठिन नहीं है बंगाल में बच्चे बच्चे को चाहे वो मूर्ख हो चाहे बहुत बुद्धिमान हो कोई भी हो गाँव में भक्ति विनोद ठाकुर के सभी भजन याद होते हैं नरोत्म दास ठाकुर के सभी भजन याद होते हैं कोई भी ले लो आप कोई बंगाल में गाँव में ये कोई कठिन बात नहीं है उसको बैठ के करना है याद करना है याद करने की सिंपल पद्धति है थोड़ी बार पढ़ के देखो फिर बोलते रहो उसको गाते गाते गाते गाते, गाते याद हो जाता है स्नान कर रहे हो तब गाओ तो याद हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है मैं भी करते हुए भजन गाता हूं मैं उच्च स्वर में नहीं है किंतु तो चेतन महाप्रभु पंचतत्व की कृपा याचना करते हुए गुरुदेव की कृपा याचना करते हुए तो ये सब वस्तुएं जो जीवन में भगवान की कृपा धीरे धीरे धीरे धीरे आकर्षित करती है हमारा जीवन सुधर जाता है हमको पता नहीं चलता कैसे सुधर गया लेकिन साल दो साल तीन साल के बाद देखता अरे मैं तो इतना प्रगति कर लिया पहले से तो ये काफी अच्छा स्थिति है तुरंत नहीं पता चलता है धीरे धीरे धीरे धीरे स्थिति पता चलती है क्योंकि भगवान की दृष्टि बार बार हो रही है आचार्यों की दृष्टि हो रही है हमारे ऊपर तो उससे कृपा प्राप्त होती है इसलिए भजन याद करो करोगे याद सब है? भले थोड़ा समय लगे उसमें कोई समस्या नहीं है ऐसा मत सोचो क्या इसको तो दस भजन याद हो गए मुझे तभी दो भी नहीं हुए ऐसे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है तुलना मत करो ऐसा आप दो भजन याद करने में भी इतनी मेहनत कर रहे हो यदि उतनी मेहनत कर रहे हो तो आपकी चेतना तो उसमें है ना भजन याद करने में भजन को सोचने में और उसकी भी चेतना है अभी उसको भगवान ने ज्यादा स्मृति दिया तो जल्दी याद कर लिया लेकिन चेतना तो उतना ही समय रह रहे हैं। तो भगवान वो देखते हैं इसलिए कृपा उतनी ही प्राप्त होती है उसकी चिंता नहीं करनी लेकिन याद करने का पूरा प्रयास है तो उस प्रयास में गाते रहना पड़ेगा बार बार तो उसको कीर्तन तो स्वभाविक स्मरण हो जाए तो वैसे ही ये गुरु परंपरा है इस गुरु परंपरा को याद रखने के लिए गुरु परंपरा भजन याद रख लो है? है आपके पास भजन की बुक वैष्णव भजन है? तो उसमें से याद कर लो गुरु परंपरा का भजन कृष्णा होते चतुर्मुखा हो कृष्ण शिवमुखा तो भगवान श्री कृष्णा जो आदि गुरु है जगत गुरु है कृष्ण मंदे जगत गुरु है। है? कृष्ण सभी का गुरु है तो सृष्टि के शुरुआत में ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया यानी ब्रह्मा जी को दिया नहीं? तेने ब्रह्म हृदाय आदि कव ये भागवतम प्रथम श्लोक आदि कवि जो ब्रह्मा है उनको वेदों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया फिर ब्रह्मा जी ने किसको दिया नारद नारद मुनि हम्म तो दूसरे स्कंध में आता है ब्रह्मा जी नारद मुनि को ये ज्ञान देते हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सही क्या बोलते हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी को नारद मुनि देखते हैं कि ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं तो उनको आश्चर्य होता है तो नारद मुनि जाके पूछते अरे ब्रह्मा जी मैं तो आज तक यही सोचता था कि आप परम है आपके ऊपर कोई नहीं है लेकिन आप भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, तो मुझे संशय है अभी आप मेरा संशय दूर कीजिए क्या आपके ऊपर भी कोई है फिर ब्रह्मा जी पूरा ज्ञान देते हैं नारद मुनि को भागवतम बताते हैं पूरी <laughs> तो ये नारद मुनि को ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने तो इसलिए नारद मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य फिर व्यास देव नारद मुनि ने व्यासदेव को ज्ञान दिया हुँ? फिर व्यासदेव से मध्वाचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया इसकी कथा है मध्वाचार्य हिमालय पे जाते हैं अपने शिष्यों के साथ सब जगह पे विशेष रूप से व्यासदेव से ज्ञान लेने के लिए और फिर एक जगह आती है हिमालय पे जहां मध्वाचार्य कूद जाते हैं और उनके शिष्य आगे नहीं जा पाते और उन मधुवाचार्य चले जाते हैं तो अल्टीमेटली मधुवाचार्य फिर अलग से ज्ञान लेते हैं व्यासदेव से डायरेक्ट अभी भी व्यासदेव है हिमालय में हमको नहीं दिखते बताते कि वो बहुत ऊपर रहते हैं हाँ हिमालय के ऐसे ऐसे भी भाग हैं जो हमको ना तो दिखते हैं ना तो वहाँ वहाँ पे हम जा सकते हैं किसी भी प्रकार से हमारे इंद्रियों को गोचर नहीं ऐसे हिमालय के बड़े बड़े भाग है तो वहां पे हम जा नहीं सकते लेकिन मधुवाचार्य जा सकते तो वो जाकर ले के लेके आया ज्ञान इस तो तरह से मधुवाचार्य ने व्यासदेव से ज्ञान प्राप्त किया या व्यासदेव ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया फिर मध्वाचार्य के शिष्य हुए पद्मनाभ आचार्य उनके शिष्य निहरी सरकार उनके शिष्य माधव माधवाचार्य फिर अक्षोभ्य जयतीर्थ जय तीर्थ का एक और नाम भी है भी मुझे याद नहीं फिर ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जय धर्म जय धर्म विजय ध्वज तीर्थ भी कहा जाता है उनको फिर पुरुषोत्तम यति फिर ब्राह्मण्य तीर्थ फिर व्यास तीर्थ व्यास तीर्थ तीर मध्वाचार्य के बाद ये लाइन में बहुत बड़े आचार्य हुए कहा जाता है कि मध्वाचार्य को व्यास तीर्थ के माध्यम से ही समझ सकते हैं अन्यथा असंभव है मध्वाचार्य की बातों को समझना तो व्यास तीर्थ ने मध्वाचार्य ने जो बताया सब उसको और विस्तार में सब समझ सके उस प्रकार से उसका विस्तार किया फिर लक्ष्मीपति उसके बाद माधवेंद्रपुरी माधवेन्द्रपुरी से फिर ईश्वरपुरी आए जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बन गुरु गुरु बनने के पद को प्राप्त किए चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ ऐसा कह सकते हैं ईश्वरपुरी को चैतन्य महाप्रभु फिर रूप गोस्वामी स्वरूप सनातन भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये लोग थे चैतन्य महाप्रु के शिष्य फिर रघुनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी ये रूप गोस्वामी के शिष्य फिर कृष्णदास का विराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितमृत की रचना की फिर नरोत्तम दास ठाकुर जिनके भजन हम गाते हैं रोज कौन सा भजन गाते हैं उनका हम रोज श्री गुरु चार पद्मा जनोरोम दास ठाकुर फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज फिर भक्तिनाथ ठाकुर गोरकेश्वर दास बाबा जी महाराज शिल भक्ति सिद्धांत अस्वजी ठाकुर और फिर अभय चरणानिंद भक्तिदांत स्वामी प्रभुपा है इस तरह से गुरु परंपरा है आज यहां तक रखते हैं कल से हम प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से <coughs> शुरू करेंगे नहीं? तो आप लोगों को श्लोक क्रमांक 10 तक पढ़ के आना एक मिनट देख लेता हूं 10 का तात्पर्य है हां ओके पढ़ के आ पाएंगे श्लोक क्रमांक इक्कीस से चौंतीस तेरह पेज है अच्छे से पढ़िए और पॉइंट्स लेके आइए यही ये चीज मैं पूछूंगा चलो आपने क्या सीखा कल आपने क्या सीखा हम्म ये कृष्ण चतुर्मुखा नहीं उसमें प्रभुपाद जी वाला नहीं गाना है वो एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर की रचना है तो वो रचना हम बदल नहीं सकते हैं इसलिए वो सॉन्ग बुक में दे दिया है ऐसे लेकिन वो गलती है उधर वो प्रभुपाद वाला नहीं गाना है वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक का था आमी क्या है आमी अतिदिन नामे त्रि सन, सन, त्रिदंडी सन्यासी आमी त्रिस क्या है भक्ति सिद्धांत सरस्वती आमी तो दीन नामे थे, ना, तो... थे त्रिदंडी दीन श्री भक्ति सिद्धांत सर स्वा बस वहां तक जाना है वहां तक लेना है उसको क्योंकि ये सदाचार है कि जिसकी रचना है उसके ना तो हम श्लोक बदलते हैं ना तो हाँ उन्होंने बने हम हम तो उनकी तरफ से गा रहे हैं इसलिए उसको हम बदल नहीं सकते अपनी बुद्धि ले आके कि अभी यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा परंपरा में ऐसा नहीं कर सकते ठीक है अरे हरे कृष्ण शूपाधि की जाए